पत्रावली चार कुमारी मेरा हेल्प को लिखित पसा देना 20 फरवरी 1900 प्रिय मेरी श्री हेल की मृत्यु के दुखद समाचार के साथ तुम्हारा पत्र मुझे कल मिला मैं दुखित हूँ क्योंकि मठ जीवन की शिक्षाओं के बावजूद भी हृदय की भावनाएं बनी रहती हैं और फिर जिन अच्छे लोगों से मैं जीवन में मिला उनमें श्री हेल एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे ये संदेह तुम्हारी स्थिति दुखपूर्ण तथा दयनीय है और यही हाल मदर चर्च का और हैरियर तथा बाकी लोगों का भी है खासकर जबकि अपने तरह का यह पहला दुख तुम लोगों को मिला है ठीक है ना? मैं तो कई को खो चुका हूँ बहुत दुख झेल चुका हूँ और विचित्र बात है कि किसी के गुजर जाने के बाद दुख यह सोच होता है कि हम उस व्यक्ति के प्रति काफ़ी भले नहीं रहे जब मेरे पिता मरे तब मुझे महीनों तक कशक बनी रही जबकि मैं उनके प्रति अवज्ञाकारी भी था तुम बहुत आज्ञाकारी रही हो और यदि तुम्हारे मन में इस प्रकार की बातें आती है तो वह शोक के कारण ही मुझे लगता है मेरी की जीवन का वास्तविक अर्थ तुम्हारे लिए अभी ही खुला है हम लाख अध्ययन करें व्याख्यान सुनें और लंबी चौड़ी बातें करें पर यथार्थ शिक्षक और आँख खोलने वाला तो अनुभव ही है यह जैसा है उसी रूप में उत्तम है सुख और दुख से हम सीखते हैं हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों है पर हम देखते हैं कि ऐसा है और यही पर्याप्त है मदर चर्च को तो अपने धर्म से आश्वासन मिलता है काश हम सभी निर्विघ्न रूप से सुस्वप्न देख सकते तुम अभी तक जीवन के में छा पाती रही हो मैं तो सारे समय तेज घाम में जलता और हाँपता रहा हूँ अब एक क्षण को तुम्हें जीवन के इस दूसरे पक्ष की झलक मिली है पर मेरा जीवन इस तरह के लगातार आघातों से में से बना है सैकड़ों गुण गुने गहरे आघातों से और वह भी निर्धनता छल और मेरी अपनी मूर्खता के कारण निराशावाद तुम समझोगे कि कैसे यह आप दबोचता है खैर मैं तुमसे क्या कहूँ मेरी तुम इस तरह की सब बातें जानती हो मैं केवल इतना ही कहता हूँ और सत्य है कि यदि दुख का विनिमय संभव हो और मेरा मन हर्ष से परिपूर्ण हो तो मैं अपना मन तुमसे हमेशा के लिए बदल लूँ जगन उसे अच्छी तरह जानती है तुम्हारा भाई विवेकानंद चार सौ पचास स्वामी अखंडानंद को लिखित ओम तत्सत कैलिफोर्निया इक्कीस फरवरी उन्नीस कल्याण वरेसु तुम्हारा पत्र पाकर और विस्तारपूर्वक सब समाचार पढ़कर मुझे अति हर्ष हुआ विद्या और पांडित्य बाह्य आडंबर है और बाह्य भाग केवल चमकता है परंतु सब शक्तियों का सिंहासन हृदय होता है ज्ञान में शक्तिमय तथा कर्म में आत्मा का निवास स्थान मस्तिष्क में नहीं वरण हृदय में है शतम चैका च हृदय हृदय की नाड़िया एक, एक है इत्यादि मुख्य नाड़ी का केंद्र जिसे संवेदन समूह कहते हैं हृदय के निकट होता है और यही आत्मा का निवास दुर्ग है जितना अधिक तुम हृदय का विकास कर सकोगे उतनी अधिक तुम्हारी विजय होगी मस्तिष्क की भाषा तो कोई कोई ही समझता है परंतु हृदय की भाषा ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक सभी समझ सकते हैं परंतु हमें अपने देश में तो ऐसे लोगों को जागृत करना है जो मृत प्राय हैं इसमें समय लगेगा परंतु यदि तुम में असीम धीरज और उद्योग शक्ति है तो सफलता निश्चित रूप से ही प्राप्त होगी इसमें तनिक भी त्रुटि नहीं हो सकती अंग्रेज कर्मचारियों का क्या दोष है क्या वे परिवार जिनकी अस्वाभाविक निर्दयता के बारे में तुमने लिखा है भारत में अनोखे हैं या ऐसों का बाहुल्य है पूरे देश में एक ही कथा है परंतु यह स्वार्थ स्वार्थपरता जो हमारे देश में साधारणता पाई जाती है निरिदुष्टता का ही परिणाम नहीं है यह स्वार्थ स्वार्थपरता शताब्दियों की निष्फलता और अत्याचार का फल है यह वास्तविक स्वार्थ स्वार्थपरता नहीं है वरण अगाध नैराश्य है सफलता के पहले झोंके में यह शांत हो जाएगा अंग्रेज कर्मचारी चारों ओर इसी को देखते हैं इसीलिए उन्हें आरंभ से ही विश्वास कैसे हो सकता है परंतु मुझे यह बताओ कि जब सच्चा कार्य वे प्रत्यक्ष देखते हैं तो वे क्या सहानुभूति नहीं प्रकट करते देशी कर्मचारी क्या इस प्रकार कर सकेंगे इन उग्र दुर्भिक्ष बाढ़ रोग और महामारी के दिनों में कहो तुम्हारे कांग्रेस वाले कहाँ हैं क्या यह कहना पर्याप्त होगा कि राजस्थ राज शासन हमारे हाथ में दे दो और उनको सुनेगा भी कौन यदि मनुष्य काम करता है तो क्या उसे अपना मुख खोलकर कुछ मांगना पड़ता है यदि तुम्हारे जैसे दो हजार लोग कई जिलों में काम करते हो तो राज्य के विषय में अंग्रेज स्वयं बुलाकर तुमसे सलाह लेंगे स्वकार्य मृद्धरे प्राज्ञ बुद्धिमान मनुष्य को अपना कार्य स्वयं पूर्ण करना चाहिए अ को केंद्र खोलने की आज्ञा नहीं मिली परंतु इससे क्या क्या किशनगढ़ में नहीं मान लिया उसे चुपचाप काम करने दो किसी से कुछ कहने की या विवाद करने की आवश्यकता नहीं है जो जगत जननी के इस कार्य में सहायता करेगा उस पर उनकी कृपा होगी और जो उसका विरोध करेगा वह केवल अकारण विस्कृत वैर दारुण है अकारण ही दारुण वैर का आविष्कार ही न करेगा वरन अपने भाग्य पर भी कुठाराघात करेगा स्नह पंथा इत्यादि सब अपने समय पर होगा बूंद बूंद से घड़ा भरता है जब कोई बड़ा काम होता है जब नींव पड़ती है या मार्ग बनता है तब दैवीय शक्ति की आवश्यकता होती है तब एक या दो असाधारण मनुष्य विघ्न और कठिनाइयों के पहाड़ को पार करते हुए चुपचाप और शांति से काम करते हैं जब सहस्त्रों मनुष्यों का लाभ होता है तब बड़ा कोलाहल मचता है और पूरा देश प्रशंसा से गूंज उठता है परंतु तब तक वह यंत्र तीव्रता से चल चुका होता है और कोई बालक भी उसे चलाने का सामर्थ्य रखता है या कोई भी मूर्ख उसकी गति में वृद्धि कर सकता है किंतु यह अच्छी तरह समझ लो कि एक या दो गांवों का जो उपकार हुआ है वह अनाथालय जिसमें 20-25 अनाथ ही हैं तथा वे ही 10-20 कार्यकर्ता नितान्त पर्याप्त हैं और यही वह केंद्र बनाता है जो कभी नष्ट होने का नहीं यहाँ से लाखों मनुष्यों को समय पर लाभ मिल पहुँचेगा सभी हमको आधे दर्जन सिंह चाहिए इसके बाद सैकड़ों गीदड़ भी उत्तम काम कर सकेंगे यदि अनाथ बालिकाएं तुम्हारे आश्रम में किसी प्रकार आ जाएं, तो तुम उन्हें सबसे पहले ले लेना नहीं तो ईसाई मिशनरी उन बेचारियों को ले जाएंगे यदि तुम्हारे पास उनके लिए विशेष प्रबंध नहीं है तो इसकी क्या चिंता जगतजन की इच्छा से उनका प्रबंध हो जाएगा घोड़ा मिलने पर चाबुक अपने आप आ जाएगा अभी लड़कों और लड़कियों को एक साथ ही रखो एक नौकरानी रख लो वह लड़कियों की देखभाल करेगी वह उन्हें अलग अपने पास सुलाएगी अभी तुम्हें जो मिले उसे ले लो चुनाव छटाओ मत करना बाद में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा प्रत्येक उद्योग में विघ्नों का सामना करना पड़ता है परंतु धीरे धीरे मार्ग सुगम हो जाता है अंग्रेज कर्मचारी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद का संदेश देना निर्भय होकर काम करो कैसे वीर हो शाबाज शाबाश शाबाश भागलपुर में केंद्र खोलने के लिए जो तुमने लिखा है वह विचार विद्यार्थियों को शिक्षा देना इत्यादि निसंदेह बहुत अच्छा है परंतु हमारा संघ दीनहीन, दरिद्र निरक्षर किसान तथा श्रमिक समाज के लिए है और उनके लिए सब कुछ करने के बाद जब समय बचेगा केवल तब कुलीनों की बारी आएगी प्रेम द्वारा तुम उन किसान और श्रमिक लोगों को जीत सकोगे इसके पश्चात वे स्वयं थोड़ा सा धन संग्रह करके अपने गांव में ऐसे ही संघ बनाएंगे और धीरे धीरे उन्हीं लोगों में शिक्षक पैदा हो जाएंगे कुछ ग्रामीण लड़के और लड़कियों को विद्या के आरंभिक सिद्धांत सिखा दो और अनेक विचार उनकी बुद्धि में बैठा दो इसके बाद प्रत्येक ग्राम के किसान रुपया जमा करके अपने अपने ग्रामों में एक साथ संघ स्थापित करेंगे उद्धरे दात्मनात्मानम अपनी आत्मा का अपने उद्योग से उद्धार करो यह सब परिस्थितियों में लागू यह सब परिस्थितियों में लागू होता है हम उनकी सहायता इसलिए करते हैं जिससे वे स्वयं अपनी सहायता कर सकें वे तुम्हें प्रतिदिन का भोजन प्राप्त करा देते हैं यही इस बात का द्योतक है कि कुछ यथार्थ कार्य हुआ है जिस क्षण उन्हें अपनी अवस्था का ज्ञान हो जाएगा और वे सहायता तथा उन्नति की आवश्यकता को समझेंगे तब जानना कि तुम्हारा प्रभाव बढ़ रहा है एवं तुम ठीक रास्ते पर हो धन्यवाद धनवान श्रेणी के लोग दया से गरीबों के लिए जो थोड़ी सी भलाई करते हैं वह स्थाई नहीं होती और अंत में दोनों पक्षों को हानि पहुँचती है किसान और श्रमिक समाज मरणासन अवस्था में है इसलिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वह यह है कि धनवान उन्हें अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सहायता दे और कुछ नहीं फिर किसानों और मज़दूरों को अपनी समस्याओं का सामना और समाधान स्वयं करने दो परंतु तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि गरीब किसान मजदूर और धनवानों में परस्पर कहीं जाति विरोध का बीज न पड़ जाए यह ध्यान रखो कि धनिकों के प्रति दुर्वचन न कहो स्व कार्यम उद्धरे प्राज्ञ ज्ञानी मनुष्य को अपना कार्य अपने उद्योग से करना चाहिए गुरु की जय हो जगत जन्य की जय हो भय क्या है अवसर औषधि तथा इनका उपयोग स्वयं ही आप स्थित होंगे मैं परिणाम की चिंता नहीं करता चाहे अच्छा हो या बुरा इतना काम यदि तुम करोगे तो मुझे हर्ष होगा वाद प्रतिवाद मूल पाठ शास्त्र सांप्रदायिक मत मतान्तर इनसे मैं अपनी इस बढ़ती हुई उम्र में विश्व की तरह द्वेष करता हूँ यह निश्चित रूप से जानो कि जो काम करेगा वह मेरे सिर की मुकुटमड़ी होगा द्यर्थ शब्दों का विवाद और शोर मचाने में हमारा समय नष्ट हो जा रहा है और हमारी जीवन शक्ति छीन हो रही है तथा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए एक पब भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं मा माँ भई डरोमत शाबास निश्चय ही तुम वीर हो श्री गुरु तुम्हारे हृदय सिंह पर स्थित रहें और जगत जननी तुम्हें मार्गदर्शन करें इति विवेकानंद